यहाँ आए हो अगर परिक्रमा न कर सकना तो कम से कम दर्शन जाकर के जरूर करना। ब्रज में गिरिराज का मुकाबला कोई नहीं और श्री चित्रकूट में काम गिरी का मुकाबला कोई नहीं हाँ श्री राम जी भगवान वहां पर निवास कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री सी सीता जी सब कुछ बिसरा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं इधर श्री सुमंत जी महाराज बड़ी विचित्र स्थिति में गिरते पड़ते हुए श्री अयोध्या जी आए अयोध्या जी में भी, भी सायंकाल प्रविष्ट हो रहे हैं क्योंकि दिन में जाए तो लोग देखें सायकाल मुंह छिपा करके जा रहे हैं सुमंत की हालत यह है कि न आंखों से दिखता है न कानों से सुनता है स्थिति यह हो गई सुमन जी महाराज श्रवण न सुनय नयन नहीं, नहीं सूझा महाराज कहां है अयोध्या में राजमहल में घुस करके बूझा दासी दीख सचिव बिकलाई एक दासी हाथ पकड़ के ले जाती है महाराज दशरथ के महल में दशरथ जी महाराज ने जब सुमंत का आना सुना सुमंत को देखा व्याकुल हो गए सुमंत मेरे मित्र जिसको राज्य सुना करके बनवास दे दिया ऐसे पुत्र की बिछुड़ते मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए हे सखा जहा मेरे राम हैं, जहां मेरी सुकुमारी सीता है जहां मेरा लक्ष्मण है वहां मुझको ले चलो जल्दी ले चलो श्री सुमंत जी महाराज ने भगवान श्री राम के साथ जो दिन व्यतीत किए हैं उनका सारा समाचार यथावत सुनाया आपके राम जी ने यह कहा आपके सीता जी ने यह कहा कि अच्छा राम ने कहा सीता ने कहा यह बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा सुमंत थोड़ी चुप हो गए क्या बोलो सुमंत मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी ने कठोर कहा है महाराज सुमंत जी साहब कह रहे हैं लखन कहे कचु बचन कठोरा बोलो सुमंत क्या कहा कि नरेंद्र मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं मैं आपका सेवक हूं लेकिन निवेदन करना मेरा कर्तव्य है कि लक्ष्मण की बात न कहने के लिए राम जी ने मुझको कसम दिलाई है आप कहो तो कसम तोड़ के मैं आपको बताऊ चक्रवर्ती जी अतिशय व्याकुल हो गए लक्ष्मण सुमंत मत बताओ मत बताओ राम की कसम मत तोड़ो मेरे सखा राम की कसम के चक्कर में पढ़कर के ही तो आज मैं मर रहा हूं उस राम की किस्म को मत तोड़ो मेरे इसमें ही लेकिन मैं समझ गया कि मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है। मैं समझ गया मेरा लक्ष्मण बड़ा सरल है मेरा लक्ष्मण सुंदर है मेरा लक्ष्मण शीतल है मेरे मित्र लेकिन मेरा लक्ष्मण सच्चा राम भक्त है मेरा लक्ष्मण अनन्न्य भक्त है मेरा सर लक्ष्मण बलिदानी भक्त है मेरा लक्ष्मण सर्वस्व त्यागी भक्त है सुमंत आज लक्ष्मण ने क्या कहा होगा इसको मैं समझ गया मैं उसका बापुर रे, मैं उसका पिता हूं इतना कहना ही तुम्हारा काफी है कि लखन कहे कछ बचन कठोर इतना कहा इतना कहने ही काफी है मैं समझ गया उसने कहा होगा कि मैं आऊंगा तो पिताजी से तीर तलवार से बदला लूंगा यही कहा ना सुमत चुपंत लक्ष्मण ने मेरा मरना आसान कर दिया आज मुझे ये विश्वास है और इस विश्वास को लेकर के मैं मरने जा रहा हूं कि मेरे लक्ष्मण मेरे राम के पास एक ऐसा भी सेवक है जो राम की सेवा के लिए अपने बाप को भी मार सकता है लक्ष्मण के संदेश ने अनकहे संदेश ने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे महान सुख प्रदान किया चक्रवर्ती जी महाराज राम के वियोग में जी नहीं पाए कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि देवी मुझे तो मरना ही था श्रवण कुमार के अंधे बाबा बाप ने मुझे श्राप दिया है तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई भयो विकल्प वर्णत इतिहासा महाराज जी के महाराज चक्रवर्ती जी के अंतिम शब्द है हा रघुनंदन प्रियत बहुत दिन बीते हा जान की लखन हा रघुबर हा पितुहित चित चातक जलधर राम राम राम कही राम राम कही राम तन परिहरी रघुबर विरह राउ गए बार राम कहा छह बार चक्रवर्ती जी के चक्रवर्ती जी के लिए एक दो मिनट एक मिनट आप कीर्तन कर लें दो मिनट केवल दो मिनट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 राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री वाल्मीकि जी ने कहा जाऊ प्राण उदार दर्शन उदार दर्शन ने प्राण का परित्याग किया उदार दर्शन कहने का भाव सियाराम जी उदार माने राम जी उदाहरण राम जी हम देखते हैं लल्लू बुद्धू जगधर बड़े बड़े लोग महाराज जी कहते हैं हम मरने लगे तो हमको राम जी के हम, हम, हमारे, जो मरने लगे उनको राम जी के दर्शन हो गए इनको राम जी के दर्शन हो गए इन लोगों को राम जी के दर्शन हो जाएं और चक्रवर्ती जी को राम जी के दर्शन मरने के समय नहीं हुए जहा उदार दर्शन बाल्मी लिखते हैं महारि बाल्मीकि कहते हैं हे मेरे मित्र दशरथ जी के मित्र हैं बाल्मीक हे मेरे मित्र हम अपनी शब्द कुष्माजलि आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं आप उदार दर्शन हैं, अर्थात आप उस मृमाण बेला में मृत्यु की बेला में आपको साक्षात श्री राम सीता लक्ष्मण के दर्शन हो रहे थे और उनका दर्शन करते करते आपने प्राण छोड़ा उदार दर्शन अथवा उदार दर्शन उदार बने उद आ र उदार उद ऊर्ध्वम आसमता ददाती थी राती थी ददाती थी उदार जो अपने शक्ति को शक्ति से बाहर दे उसका नाम है उदार हे चक्रवर्ती रविन्द्र आपने जीते जी राम जी का दर्शन किया संसार को राम का दर्शन कराया और सारे विश्व को राम का दर्शन कराने के लिए आपने अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया उदार दर्शन अब इसका भाव और है लेकिन राम जी श्री चक्रवर्ती जी का शरीर तेल भर करके नाव में रखा गया श्री भरत जी महाराज के पास दूत भेजे गए चार और ये चार के चारों दूध सी भरत जी महाराज के पास पहुंचे भरत जी आज कई दिनों से जब से अयोध्या में अनर्थ की शुरुआत हुई है तब से दुष्ट दुस्वप्न देखा करते हैं आज जब दूत पहुंचे दूतों से कहा गया है कि कोई समाचार कहीं नहीं कहना है केवल इतना ही कहना है कि गुरु वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया है, बस और कुछ नहीं चला भरत जी महाराज बहुत चिंतित थे मेरे राम जी कैसे होंगे मेरे पिताजी कैसे होंगे मेरा लाड़ला लक्ष्मण कैसा होगा सब सोच रहे थे उसी समय दूध पहुंचे भरत जी ने पूछा कैसे हैं लोग दूध चुप चुप राम जी कैसे हैं मेरे पिताजी कैसे हैं दूध चुप भैया मुझे आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए विवश मत करो मैं आपको कुछ नहीं सुनाऊं सुना, सुना पाऊंगा केवल इतना ही कह सकता हूं परिस्थिति परिस्थितिवश आथरबणी महात्मा त्रिकालज्ञ महात्मा सी गुरु वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र बुलाया है सी भरत जी महाराज ने दूतों को दूतों के धर्म को छुड़ाया नहीं कुछ पूछा नहीं तुरंत चल पड़े बड़ी जल्दी आए और से अयोध्या पहुंचे तो विचित्र स्थिति है अयोध्या की जो तालाब बाहर का बच्चों से स्त्रियों से भरा रहा करता था आज वो तालाब जनशून्य है जो सरजू कलकल निनादरी कलकल निनाद करके बहती थी आज सरजू की धारा मलान है जो बन और बात सुंदर लगते थे जिनके वृक्ष असमय में भी फलों के भारों से लदे रहा करते थे आज उन ठूठ नहीं खड़े हैं ढेर सारी सूखी पत्तियां उनके नीचे पड़ी हैं। जानो वृक्ष भी करुण क्रंदन कर रहे हो राम के वियोग में जो अयोध्या नई नवीली दुल्हन की भात से करती थी आज अयोध्या काल रात्रि के समान भयावनी लग रही है भरत जी का हृदय धक धक धक धड़कने लगा हृदय ऊहा से भर गया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? कैसे अपने राम जी का जल्दी दर्शन कर लें? भरत जी को याद आया इस समय अयोध्या में विषम परिस्थिति है मेरे राम जी कहा होंगे कि मेरे राम जी का तो एक ही निश्चित स्थल है कनक भवन नहीं कौशल्या सदन नहीं सुमित्रा सदन नहीं मेरे राम जी का निश्चित स्थल सदन है मेरे राम जी तो कैके में लड़क के महल में लड़कपन से रहते लड़कपन से रोना शुरू किया कौशल्या के यहां तो चुप होते हैं कैके यहां कहे मोज मैया कहो मै न मैया मैया मैं भरत की तेरी मैया कैकई राम जी और जब राम जी कैके जी के महल में बड़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा ध्यान से सुनना। जब राम जी के, के, के महल में तो जिसका जीवन राम के दर्शन के अधीन हो वो चक्रवर्ती अन्यत्र कैसे रह सकते हैं इसीलिए कैके के, के महल में गए थे समाचार देने के लिए और जिसने लड़कपन से राम के चरणों का वियोग सहा ही नहीं कौन श्री लक्ष्मण वो कहा रहेंगे सिवा कई कई के, के महल के श्री राम वहां इसलिए लक्ष्मण वहां इसलिए श्री दशरथ जी वहां और जब बछड़े वहां चले गए तो गाय कहीं अन्यत्र रह सकती है सारी माताएं भी वही होंगी और जब जाएंगी तो बहू को छोड़ नहीं जाएंगी सी सीता को लेके जाएंगी श्री कैके का महल पंचायती महल बन चुका है श्री भरत जी इस बात को जानते हैं जब भरत जी के मन में श्री राम लक्ष्मण दशरथ माताएं सबके देखने के अभिलाषा जागृत हुई तो श्री भरत के कदम कहीं और नहीं गए आप रामचरितमानस मानस पढ़िए कहीं और नहीं गए सीधे श्री भरत जी महाराज कैके के महल में घुस गए आप कहोगे तुम्हारी इस व्याख्या का आधार क्या है मेरी इस व्याख्या का आधार भरत जी का प्रश्न है कैके ने बड़ा स्वागत किया इनका पूछा कि हमारी नैहर कैसे लोग हैं कुशल सुनाया उसकी बात भरत जी कहते मैया मैं मामा का कुशल संवाद सुनाने नहीं आया मैं मामा के यहां से ले लाई हुई भेंट सामग्री अर्पण करने नहीं आया मैया मैं तेरे महल में क्यों आया हूं मैं अपने प्राण प्राणाराध्य का दर्शन करने आया हूं और वो नहीं हो रहा है कहू कह तात कहा सब माता कहा राम लखन प्रिय भाता ये चौपाई वही की है ये चौपाई मेरी व्याख्या कर रही है मेरी व्याख्या कर को क्या कह रहे हैं उसको मेरी व्याख्या को हा? गवाही दे रहे हैं? कहू कहा अब शब्द नहीं याद रहता कोई बनावटी बात नहीं कहू कह ता राम लखन प्रिय भ्राता ये भरत जी का भाव है महाराज किसी कैके की महल में जाने जब ने सुनाया सब हा पिता हा पिता कहकर के गिर पड़ी लेकिन उठ बैठे और कहते हैं माता पिता के जाने मृत्यु का गम नहीं है दुख नहीं है क्यों फिर? मृत्युकार है मृत्यु लोग है मरना तो यहां हाई है। दुख केवल इतना है मेरी कामना थी कि पिताजी जी इस दुनिया से प्रस्थान कर रहे हूं और मैं पास में बैठा हूं मेरा हाथ में लेकर पिताजी के हाथ में राम जी के हाथ में सब और कहते राम तुम्हारा पिता मैं जा रहा हूं लेकिन भरत लक्ष्मण शत्रु का पिता नहीं जा रहा है इनके पिता के रूप में तुम हो और चलते वक्त आपके दर्शन नहीं हो पाए केवल ये दुख है न देख पायम तो ही तातन राम सौप्य हूमोही बहुत कुछ कहा है मां को इतना कहा है इतना कहा है कि जितना भरत शरीखा योग्य पुत्र शायद विश्व के इतिहास में किसी मां को न कहा होगा लेकिन ये भरत के चरित्र का आभूषण है दूषण नहीं भर्जी कहते हैं इस समय मुझे किसी गोद की आवश्यकता है किसी प्यार भरी गोद की आवश्यकता है तू तो मां रही नहीं अब तू तो मां रही नहीं अब मां कहलाने योग्य भी नहीं रही मुझे गोद में लेने वाले मेरे अंगों की धूल को झाड़ने वाले मेरे गाल को चूमने वाले मेरे चक्रवर्ती को दुखा गई एक गोद और मेरे आराध्य मेरे प्राणास्पद मेरे प्राण प्रियतम श्री राम की गोद उनको तूने जंगल दे दिया हा हंत अब मुझे किस गोद का आश्रय मिले किस गोद का सहारा मिले हां अभी एक गोद और एक गोद और जिनकी गोद तूने उजाड़ दी है जिनके एकमात्र पुत्र को तूने जंगल दे दिया है वो मां की गोद अभी मुझे प्यार करेगी मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ श्री भरत शत्रु के चरण चल पड़े श्री मैया कह कौशल श्री कौशल्या की ओर और कौशल्या जी वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि मैया कौशल्या कहती है सुमित्री सुना है भरत आया है सुना है भरत आया है भरत जब भी समाचार सुनेगा तो सह नहीं पाएगा कहीं के माद्दा नहीं है कि भरत को समझा सके हे सुमित्रे मुझे ले चल मुझे ले चल मेरे भरत के पास और मैं चल करके उसको अपनी गोद में लेकर समझाऊंगी मुझे ले चल इधर से कौशल्य आई है इधर से शिव भरत आए हैं दोनों का बीच में सम्मिलन हुआ मैया को देखा श्री भरत में राम जी वस्त्र नहीं बदला गया है महिला वस्त्र है मलिन बसन विवरण रंग फक हो गया है बिकल कृषि शरीर लगभग एक पखवाड़े से मैया ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है मलिन बसन बिवरन बिकल कृषि शरीर दुख भार शिभर को देखा भरत तो आ ही रहे दौड़ कौन रहा है धन्य हो गोस्वामी जी महाराज धन्य है आपकी लेखनी धन्य है आपका चरित्र धन्य है आपका चित्रांकन गोस्वामी जी के शब्द चित्र का दर्शन करें आप दर्शन करें प्रत्यक्ष दर्शन करें श्री भरत शत्रुघ्न रोते हुए कलपते हुए उदास कैके के महल से निकलकर सी श्री कई केौशल्या के महल में प्रविष्ट हुए माने दूर से देखा दौड़ पड़ी मां दौड़ पड़ी मां हाँ हाँ माँ दौड़ पड़ी भर देखी माँ तू उठी धाई लेकिन हृदय से लगा न पाई क्योंकि मुरछित अवन परी आई चक्कर काट गिर पड़ी होश में आई होश में आई तुम तो माता भरत गोद बैठारी बड़ा करुण चित्र है यहां का मैं पूरा नहीं वर्णन करता पाऊंगा बस प्रसंग लगाना है माता भरत गोद बैठारी बस दो लाइन दो पंक्ति माता भरत गोद बैठारी आंसू पूछी मृदु बचन उचारी आंसू पूछी मृदु बचन उचारी अजहू बच्चे ये बच्चे शब्द से मैया राम जी को बुलाती है बहु नी बच्छ कल बताया था लाल कही अजहू बच्छ बलि धीरजर हू लालजी तुम्हारे भैया पिता की आज्ञा पाल के चले गए कोई दुख नहीं हुआ उनको कोई हर्ष नहीं हुआ कोई विषाद नहीं हुआ और और कुछ कहा सी भरत जी महाराज ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करते हुए मां के सामने कसम खाई बड़ी लंबी कसम है चार बार कसम खाई इसका विभाग कर लीजिएगा चार भाग कसम खाई चार बार तीन बार तो इसलिए खाई मैया मैं मन से निर्दोष हूं मैं वचन से निर्दोष हूं मैं कर्म से निर्दोष हूं और चौथी बार इसलिए कसम खाई कि मैया मैं इस रहस्य को भी नहीं जानता मैं इस रहस्य को भी नहीं जानता था चार बार कसम चारों को कसम देख करके और उसका विद्वान लोग विभाजन कर लेंगे मैं तो केवल सूत्र बता रहा हूं सज्जनों मैं आपको केवल सूची बता रहा हूं कि रामायण में ये ये है पढ़ना तो आपको है सिया जी सी माता ने भरत के बचन को सुना उसका प्रभाव पड़ा महाराज इसका मतलब माँ के हृदय में तनिक सा कहीं सी गस्ती वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा तनिक सी कहीं गस्ती अब अब देखिए जरा सर अब गस्ती कैसे प्रमाण लीजिए कि माँ तू भरत के बचन मृदू साची सरल सुभाई कहती राम प्रियतात तुम सदा बचन मन का और सुनिए अब सुनिए अब जो प्रेम आया है पहले नहीं था अरे देखो इधर चौपाई भी देखो अब जो प्रेम आया पहले नहीं था कि क्या कि मते तुम्हारे यह जो जग कहीं सो सपन्य सुख सुगति न ल मा तू पढ़िए महाराज चौपाई सुनिए चौपाई सुनिए ऐसा चित्रण मिलेगा नहीं कौशल्या का हृदय इससे बड़ा इससे विशाल वर्णन हो नहीं सकता पहले नहीं था अब कसम सुनने के बाद मैया ने उठा के हृदय से लगाया स्तनों से दूध की धारा बह चली, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, स्तनों से बात की धारा बह चली, और आंखों से राम वियोग की धारा बह चली। ध्यान दीजिए अश कही फातु भरत ही लाए थन अपय श्रव ही थन पव ही जल छाए इसके बाद बड़ा विचित्र वर्णन है महाराज आते हैं सबके शोक का निवारण करते हैं श्री दशरथ जी महाराज के, के अंत्येष्ट क्रिया श्री भरत जी महाराज संपन्न कर रहे हैं एक करुण चित्र वहां का भी है कहने को मन नहीं है लेकिन चौपाई लगेगी नहीं मैं वो नहीं लगेगी जब तक नहीं सुनाऊंगा समझे ना जब भरत जी महाराज पिता की विमान से पिता का और और पिता पिता पिता पिता का का का का शव ही कहेंगे क्या कहेंगे उसको उसका बड़ा बढ़िया पिता का, का, का, कहें, शरी, का पार्थिव शरीर पिता का पार्थिव शरीर जब उतार करके रखा है विमान से अभी रखा ही था तब तक देखा क्या लोगों की आंखें फटी रह गई लोगों के आंखों से झरझर झरझर झरने बह चले भरत आश्चर जी आश्चर्य विस्फारित नेत्र क्या हो रहा है देखा सी कौशल्या आदि माताएं पति के शरीर के साथ लिपट करके जलने के लिए आ गई हैं सती होने के लिए आ गई हैं भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया मां अभागे भरत को और ज्यादा अभागा मत बनाओ मां बड़े बड़े योग बड़े बड़ी ज्ञान बड़ी बड़ी विज्ञान बड़ी बड़ी तपस्याएं बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी साधनाएं जिसको प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, उस राम को छोड़कर के इस सामान्य चिता में लिपट करके जलने के धर्म का पालन मत कर मैया बड़ा आसान है उपदेश करना कि सुत सोई करे हु उपदेशा उपदेशु जे राम बन लहें कलिसु। यह आपने उपदेश दिया है मैया आपने उपदेश दिया हम लोगों को गोद बिठाकर अभी अभी लक्ष्मण को उपदेश दिया मैया जो राम जी को क्लेश मत देना मन बचन कर्म से ये उपदेश देती है माँ और वो आज राम जी के क्लेश की तैयारी स्वयं कर रही है जब राम जी आएंगे और कौशल्या सुमित्रा कही कही गोद को चाहेंगे और उस समय उनको स्नेहमयी गोद नहीं मिलेगी उस समय उनकी क्या हालत होगी मां श्री मैया को विश्वास है राम अब राजा नहीं होंगे वाल्मीकि मैया को विश्वास है राम राजा नहीं होंगे भरत का जूठा राज्य राम नहीं स्वीकार करेंगे और भरत राज्य करते रहेंगे तो राम आएंगे नहीं भरत के राज्य में विघ्न बनकर के राम आएंगे नहीं फिर हमारा जीना व्यर्थ भरत जी चरण पकड़ लिया मां पिता के शरीर की, पार्थिव शरीर के सन्निकट आपके चरणों में हाथ रखकर आपका ये पुत्र भरत आज प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब तक राम को लाकर आपके गोद में नहीं बिठा लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा मां तब तक मैं सुख से नहीं जीऊंगा और हे मैया अयोध्या के राजा राम थे राम हैं और राम ही रहेंगे गही पद चौपाई देखिए भाव उसी के पीछे जाएगा गही पद भरत मातु सब राखी तो रही रानी दर्शन अभिलाखी इसके बाद भरत जी ने बहुत विधान पूर्वक पिता की अंत्येष्टि संपन्न की पिता की अंत्येष्टि संपन्न करने के बाद अयोध्या में श्री वशिष्ठ जी के द्वारा एक बहुत बड़ा समाज आहूत हुआ है बहुत बड़ा समाज बहुत बड़ा समाज आहूत हुआ है और वो सब समाज इसलिए आया है कि वशिष्ठ जी महाराज जो कहेंगे उसका समर्थन करना है वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई है और वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रख दिया कि सब लोग मेरी बात सुनो अत्यंत संक्षेप में कह रहा हूं सब लोग मेरी बात सुनो पिता के मरने की बात श्री भरत जी का राज्य साह सिद्ध है और पिताजी ने तो इनको राज्य दिया ही है और यही पितु दे सो पावे टीका पिताजी दे वो राज्य का उत्तराधिकारी है इसलिए भरत जी को राज्य लेना चाहिए और हे भरत भरत जी की आंखें उठी भरत ने आंखों में भाव था पिताजी गुरुदेव आज आप क्या कह रहे हैं ये अनुचित कार्य करने के लिए गुरुदेव ने कहा अनुचित भी हो तो भी तुमको करना चाहिए गुरुदेव कह रहे हैं अनुचित उचित विचार तज जी पालें पितु बैन ते भाजन सुख सुजस की बसें अमर पति ऐन कोई कोई उदाहरण के उदाहरण है परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी मां का सिर काट लिया भाइयों का सिर काट लिया पिता की आज्ञा से अनुचित था लेकिन किया और भी उदाहरण है एक ही पर्याप्त है मेरे कहने के लिए पर सुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोग सब साखी उत्तर बहुत बढ़िया है हा भरत जी ने क्यों नहीं इसको मान्यता दी भरत को भरत जी ने इस उदाहरण को मान्यता बिल्कुल नहीं दी क्यों नहीं दी कि मेरे में और परशुराम जी में बड़ा अंतर है परशुराम जी के पिता की हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा अपनी मां का घर मां का सिर काट ले हार्दिक इच्छा थी लेकिन मेरे पिता की हार्दिक इच्छा नहीं थी कि राम राजा हो थाली मत बजा मेरे पिता की हार्दिक इच्छा नहीं थी कि भरत राजा हो मेरे पिता की हार्दिक इच्छा थी कि राजा राम इसलिए उदाहरण मुझ पर घटता ही नहीं इसको मैं सम्मान क्या दू रह गई बात यह कि मैं राज्य करू राजकता मिटाने के लिए इसमें भी कोई औचित्य नहीं है और आपने यह कहा कि सौंपे हूं राज राम के आए समर्पण भी नहीं बनता समर्पण भी नहीं बनता समर्पण भी नहीं बनता उन्हीं की चीज उन्हीं को समर्पण करें यह भी नहीं बनता किन्नु समर्पण आम इतें समर्पण भी नहीं बनता है रह गई बात यह कि पिता प्रजा का हित तो होगा अगर मैं राज्य करूंगा या मेरा हित तो होगा मैया कह रही है वो तो गुरु आए सु हे गुरुदेव हे मंत्रियों हे माताओं आज मैं देख रहा हूं कि सारे मेरे प्रतिकूल हो गए जरा देखिएगा भरत जी का शब्द आज सारे मेरे प्रतिकूल हो गए आज मैंने जान लिया कि मेरे आराध्य श्री सीताराम को छोड़कर मेरा कोई हिस्सा आने वाला नहीं परिहरी राम सीए जग मई को न कही मोरी मती नाई सब कह रहे हैं आज सबके दृष्टि में मैं दोषी हूं आज कोई आंख ऐसी नहीं दिख रही है जो मुझे निर्दोष समझती हो मैं किसको किसको समझाऊं जो पे तू मते महा हो तो तौ जननी जग में या मुख की कालिमा माँ कहा धोई हो कहो जाहि जोई सूझ है आपको जो इच्छा हो सो कहो लेकिन मेरे हृदय में राज्य की कामना नहीं है मेरे हृदय में तो राम की कामना मेरा हित राज्य करने में नहीं है मेरा है हित तो राम जी की सेवा करने में है हित हमार हमारियावका सोहरिन मातु कुटिलाई सज्जनों भरत जी कह रहे सज्जनों आज मेरे सारे प्रतिकूल तो हो गए मेरे गुरुदेव भी प्रतिकूल गुरु विवेक सागर जग जाना वाल्मीकि जिनका बिगड़ रहे चा पुरोहितम वाल्मीकि जिनका बिगड़ रहे पुरोहितम हाँ? तो क्या कह रहे अभी क्या कह रहा था बिललाप सभा मध्य जगर रहे पुरोहितम अभी चौपाई क्या कह रहा था अभी चौपाई कह रहा था गुरु विवेक सागर जग जाना जी नहीं विश्व कर बदर समाना मोह का तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको सब बिलुकुल सब सब स्पष्ट है अब सारे विमुख हैं अब सारे अनुकूल हो हाँ सारे अनुकूल भरत जी ने कहा मुझे राजा बनाना चाहते हो अगर मैं राजा बन गया पृथ्वी रसातल में चली जाएगी मोह ही राज्य हट दई हो जब वहीं रसा रसातल जा तब वहीं वर्जी का भाव क्या है क्या यथा राजा तथा प्रजा अगर मैं राजा बन गया अगर मैं राजा बन गया तो क्या होगा लोगों में एक आदर्श कायम हो जाएगा एक मिशाल कायम हो जाएगी कि बाप मरता है मरने दो माताओं के मांग का सिंदूर पूछता है पुछने दो माताओं की हाथ की चूड़ियां दरकती हैं दरकने दो माताओं का वो वैधव्य प्राप्त होता है होने दो देवता के समान अग्रच माता के समान अग्रज पर बधू पुत्र के समान अनुच्छ जंगल की ठोकरी खा रहा है खाने दो तुम तो आराम की जिंदगी व्यतीत करो ऐसा करने वालों से कोई पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे राजा भरत ने यही तो किया बाप मर गया माताएं ही विधवा हो गई सीराम लक्ष्मण सीता जंगल की ठोकरे खा रहे थे उन्होंने राज्य किया ये मर्यादा कायम होगी मोही राज्य है थी हो जब रसा रसातल इसकी कीमत किसने की मालूम है आपको लंबा चौड़ा प्रसंग निकाल जाइए और जब सब भरत जी राम जी के पास पहुंचेंगे तो राम जी कहेंगे मुक्त कंठ से कि भरत भूमि रहे राउर राखी राम जी आज ये जितने लोग हैं ना ये मंत्री वगैरह सब ये सब वशिष्ठ जी के हा में हा मिला रहे थे ये सब कह रहे थे राज्य करो राज्य करो राज्य करो लेकिन जब भरत जी ने निर्णय कर लिया कि मुझे राम जी के पास जाना है अब क्या हुआ सब कहते हैं हे भरतलाल हे राम प्रेमी हे श्री राम के मूर्तिमान विग्रह हम सब लोग शोक समुद्र में डूब रहे थे मर जाते अयोध्या का कहीं पता नहीं लगता अयोध्या का कहीं ठिकाना न होता शोक समुद्र में हम डूब ही रहे थे आकंठ आक जल आ गया था ठीक उसी समय तुमने एक नाव लाकर के खड़ी कर दी और उस नाव पर चढ़ करके हम डूबने से बच गए अवश्य चलिये बन राम जहा भरत मंत्र भल की शोक सिंधु बूढ़त सबे तुम अवलंबन दीन तुमने बचा लिया भारत तुमको तुम न होते तो हम मर जाते अब तो सबको भरत जी प्यारी लगने लग गए हां वशिष्ठ जी को भी कैसे कल बताऊंगा इसको सुनिएगा कल बैठने के साथ बताऊंगा िलंब से आने वाले अगर पांच मिनट भी विलंब आएंगे तो उनको वो उनकी गाड़ी छूट जाएगी मैं पहले बता दे रहा हूं हाँ श्री राम जय राम जय जय राम